ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप सिद्धि को प्राप्त किया हुआ मनुष्य जैसे सिद्धि को प्राप्त करता है।, है नहीं क्या जैसे ब्रह्म को प्राप्त करता है ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप सिद्धि को प्राप्त किया हुआ मनुष्य जैसे ब्रह्म में को प्राप्त करता है ज्ञान निष्ठा की योग्यता सिद्धि किससे आती है कर्म से स्वे स्वे कर्मणवीरता स्वे स्व कर्मणवीरता लगते ना है न कर्म से आती है किससे आती है तो कर्म निष्ठा से योग से क्या होगी ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप से भी होगी तो विरोध योग, ज्ञान योग में विरोध नहीं गीता में कहे हुए था वो तो सब पागलपन हो जाता है विरोध बताना है ना यदि गीताओग से योग और ज्ञान योग का विरोध होता तो कर्मयोग से ज्ञान निष्ठा की योग्यता आ सकती थी क्या कभी नहीं आ सकती है श्री कृष्ण के वचनों में कहीं विरोध है क्या कुरु कर्म ही कस्मात्म कर्म अधिकारस्ते तो भगवान को फसाने के लिए थोड़ा कैसे किसी कोई यथार्थ बात भगवान देते हैं अब देखेंगे तो जैसे ब्रह्म को प्राप्त करता है वैसा मेरे बच्चनों से समझो ज्ञान या परिष्ठा ज्ञान की जो परानिष्ठा है उसे तमासे में हो कि संक्षेप से ही उसको जानू संक्षेप से ही उसको किसको ज्ञान की जो परिष्ठा है उसको संक्षेप से ही जानो भाष्य के सारे देखेंगे और क्या विस्तार से जाने हुँ? क्या अच्छा एक मिनट हाँ, है दोबारा इसको कहा भाष्यकार ने हाँ ठीक है ठीक है किम विस्तरण क्या विस्तार से जानो ना नहीं ऐसा कहते हैं नहीं ऐसा कहते हैं कैसा कहते हैं समासेन संक्षेपण योग हे कौन थे यथा ब्रह्म से जैसे ब्रह्म को प्राप्त करता है वैसे जानो कैसे जानो संक्षिप्त से अच्छा एक महीना से ऐसा देखेंगे की कौंतेया सिद्धिम प्राप्त यथा ब्रह्म अपनौती तथा समासन में निबोध ऐसा लगा लो हम्म कौंतेया सिद्धिम प्राप्ता यथा ब्रह्म में आपनोती तथा समासेन समासेन समासन समासन ठीक है या परानिष्ठा ज्ञान की जो परानिष्ठा है उसको भी संक्षेप से जानो संक्षेप को दोनों के साथ कर लेंगे ठीक तो है समासेन का तो संक्षेप दोनों के साथ किसके साथ है जैसे ब्रह्म को प्राप्त करता है वैसा संक्षेप में ही जानो और ज्ञान की जो परानिष्ठा है उसको भी संक्षेप से जानो तो अलग अलग कर लेंगे तो हो जाएगा अब देखेंगे संक्षेप समाफे ने कर् संक्षेपे संक्षेप से ही जानो हे कौनते जैसे ब्रह्म को प्राप्त करता है मूल में आपनोति है ना तो आपनोति अपनोति कर ब्रह्म को प्राप्त करता है वैसा जानो इति अनेक इस प्रकार या ब्रह्म प्राप्ति प्रतिज्ञाता जो ब्रह्म प्राप्ति प्रतिज्ञात है या जिस ब्रह्म प्राप्ति की प्रतिज्ञा की गयी है किस प्रकार यथा ब्रह्म आपनोती यथा ब्रह्म आपनोति तथा निबोध इति करते इन, इस वचन के द्वारा या ब्रह्म प्राप्ति प्रतिज्ञा जो ब्रह्म प्राप्ति है या जिस ब्रह्म प्राप्ति की प्रतिज्ञा की गई है जिस ब्रह्म प्राप्ति की प्रतिज्ञा की गई है ताम उस प्रतिज्ञा को इदंतेन कहने के लिए उस प्रतिज्ञा का इदंतेन बोध कराने के लिए इदंतया अर्थ है ब्रह्म प्राप्ति इस यह ब्रह्म की प्राप्ति है इस प्रकार बोध कराने के लिए किस प्रकार यह यह ब्रह्म की प्राप्ति है इस प्रकार दर्शम करते बोध कराने के लिए और स्पष्ट रूप से बोध कराने के लिए यह ब्रह्म की प्राप्ति है इस प्रकार बोध कराने के लिए कहते हैं निष्ठा ज्ञान या परा इस निष्ठा करते कर परिवसानम परिवसानम कर परिसाप्ति किसके तो ज्ञान की परा निष्ठा निष्ठा करते परिवशान परिवशान करके परिसाप्ति किस चीज ज्ञान की तो यहाँ पर अच्छा कष्ट किसकी परिसम्ति तो कहते हैं ब्रह्म ज्ञानस्य ज्ञानसरा परिसाप्ति ब्रह्म ज्ञान की जो परा परिसम्ति तो यहाँ पर निष्ठा परिवशान का परिसम्ति सरल शब्दों में लिख लो आत्म ज्ञान दायढ्यम मतलब आत्मज्ञान की दृढ़ आत्मज्ञान की दृष्टा दृष्टा मतलब पर निष्ठा मतलब अत्यंत आत्मज्ञान की दृढ़ता परा जो है किसका विशेषण होगा दायढ्यम का डायढ़ है ना आत्मज्ञान लिखा है ना आत्मज्ञान की दृढ़ता पराकर्थ अत्यंत अत्यंत आत्मज्ञान की दृढ़ता अत्यंत किसका विशेषण है दृढ़ता का तो ज्ञान क्या है कि ज्ञान की ज्ञान की जो परिसाप्ति है या ज्ञान की जो अत्यंत क्या है ज्ञान की जो पर नििष्ठा ज्ञान की परानिष्ठा क्या है आत्मज्ञान की दृढ़ता ज्ञान की, की परानिष्ठा क्या है आत्मज्ञान की संक्षेप में यहाँ पर निष्ठा या परिसमाप्ति कर फल तो भी कर सकते हैं कि आत्मज्ञान का फल आत्मज्ञान का फल फल क्या है आत्मज्ञान की दृढ़ता वही फल भी कर सकते हैं की दृशि कैसी परिसम्ति किसकी ब्रह्म की ब्रह्म ज्ञान की परापरिसमाप्ति सा कीदृशि व ब्रह्म ज्ञान की परानिष्ठा कैसी है तो कहते हैं जैसा आत्मज्ञान है आत्मज्ञान की परानिष्ठा कैसी है ये प्रश्न हुआ ना आत्म की आत्म ज्ञान की पर कैसी है प्रश्न हुआ उत्तर जैसा आत्म ज्ञान है तत्व लेना है आत्मज्ञानम आत्म कैसा है तो कहते हैं यादृषा आत्मा जैसा आत्मा है की सौ लेना है आत्मा ये आत्मा कैसा है तो जैसा भगवान ने कहा है जैसा भगवान ने कहा है जैसा उपनिषद वाक्यों से द्वारा कहा गया है और जैसा युक्ति से सिद्ध है लिया जैसा भगवान ने कहा है और उपनिषद वाक्यों से जैसा कहा गया है और युक्ति से जैसा कहा गया है मतलब जैसा आत्मा वैसा क्या होगा आत्मा का ज्ञान और जैसे आत्मा का ज्ञान होगा वैसे ही क्या होगी उसी पर होगी ठीक है ये बताते हैं यहाँ पर पूर्व पक्ष आ रहा है की विषयाकार ज्ञानम की ज्ञान विषय के आकार का होता है घट विषय है तो घटाकार ज्ञान पट विषय है तो पटाकार ज्ञान दंड विषय है तो दंडाकार ज्ञान है तो विषय के आकार का कौन होता है हाँ विषय से हाँ विषय के आकार के समान आकार है जिसका कि ज्ञान विषय के आकार वाला होता है उनकी लगती है आत्मा विषयाना आत्मा आत्मा कुचित विषया न आत्मा कभी विषय नहीं होता है आत्मा कभी आत्मा घटाजी की तरह विषय होता है क्या घटाजी विषय होते हैं आत्मा इसे घटाजी के समान विषय को नहीं होता है तो संगा कुछ नहीं होता है आत्मा कुछया नमा कभी विषय नहीं माना जाता और आत्मा कुचित आकार वाल नहीं छतें और आत्मा कभी आकार वाला भी नहीं माना जाता है चलिए मतलब आत्मा कभी विषय नहीं होता है और आत्मा कभी आकार वाला नहीं होता है आकार वाला कौन होता है ध्यान आकार वाला कौन होता है हाँ और आत्मा कभी आकार वाला नहीं होता है इसका मतलब आत्मा का कोई आकार नहीं है मतलब क्या हुआ आत्मा का कोई आकार नहीं है ध्यान देना ये दिखाई दे रहा है ये ये आकार किसका दिखाई दे रहा है पुस्तक का तो जिस वस्तु का जो जिस वस्तु का जो आकार होता है उसी आकार वाला ज्ञान हो जाता है बात समझे आई ज्ञान पुस्तक का ज्ञान होने पर ज्ञान कैसा होगा पुस्तका घट का ज्ञान होने पर ज्ञान कैसा होगा पुस्तक का जो आकार होता है ज्ञान उसी आकार वाला हो जाता है मतलब विषय का जो आकार होता है ज्ञान विषय का जो आकार होता है ज्ञान उसी आकार वाला हो जाता है और आत्मा का जब कोई आकार है ही नहीं तो फिर आत्मा जब आत्मा का कोई आकार नहीं है तो फिर ज्ञान आत्मा के आकार का हो पाएगा नहीं हो पाएगा इसलिए कि आत्मा आत्मज्ञान नहीं हो सकता है इस अभिप्राय से कहा तो तो गया यहाँ बताया गया ज्ञान विषय के आकार का होता है आत्मा विषय नहीं है आत्मा हाँ कि जिसका कोई ना कोई आकार होगा वही विषय बन पाएगा अब आत्मा का कोई आकार नहीं तो विषय भी नहीं बनेगा आत्मा का कोई विषय नहीं आत्मा कभी विषय नहीं होता है और आत्मा कभी आकार वाला नहीं होता है तो जब आत्मा आकार वाला नहीं होता है तो आत्मा का ज्ञान भी नहीं हो सकता है क्योंकि जिस वस्तु का जो आकार होता है या जिस विषय का जो आकार होता है ज्ञान उसी आकार का होता है और जब आत्मा का आकार ही नहीं है तो ज्ञान आत्मा के आकार का हो पाएगा तो मतलब आत्मज्ञान नहीं हो सकता है आत्मा का ज्ञान संभव नहीं है ये सब इससे प्रश्न का हाथ किया समझिए ये पूर्व पक्ष है और ननु से जो उसका उत्तर दिया जा रहा है न तो ये सिद्धांती का नहीं है आनंद इसको सिद्धांती का मानते हैं पर उचित नहीं है पूर्व पक्षी कभी क्या करता है कि अपनी पूर्व पक्षी पूर्व पक्षी प्रस्तुत करता है तो पूर्व पक्षी स्वयं ही कभी कोई अपनी बात को दृढ़ करने के लिए कोई प्रश्न उठा देता है पूर्व पक्षी अपनी बात को दृढ़ करने के लिए कभी कोई प्रश्न उठा देता है इस प्रश्न स्वयं उठाया पूर्व पक्षी ने वो आज सिद्धांति का प्रश्न नहीं कहा जा सकता है आदित्य वर्णम इसका अर्थ है की आदित्य के समान वर्ण वाला है कौन आत्मा ऊपर बोला ना कोई आकार नहीं है तो यहाँ कहते हैं कि आदित्य के समान वर्ण वाला है भा रूपा करते प्रकाश रूप है या तो तेजो रूप है वो कैसा है तेजो रूप है स्वयं ज्योति करते स्वयं प्रकाश है इति इसी आत्मना आकार वत्तम इन वचनों से आत्मा का आकार वत्त सुनाई देता है या आत्मा का आकार सुनाई देता है आत्मा का आकार क्या यहाँ पर आत्मा का आकार हो गया तेजो आकार है मतलब जो जो आ, जो प्रकाश का आकार हो गया वही आत्मा का आकार हो गया कहने का मतलब क्या हुआ जो प्रकाश तेज का आकार है वही क्या है हाँ ये मतलब है की ननु ये जो है कि आदित्य वर्णम आदित्य के समान उर्ण वाला है कौन आत्मा तो जो आदित्य के समान वर्ण वाला है और वो कैसा है भापा करते तेजोरूप है और ज्योति करते स्वयं प्रकाश है तो इसी करते इन वचनों से आत्मना आकार वत्व सुनिए आत्मा का आकार वत्व सुनाई देता है आत्मा का आकार वत्व सुनाई देता है आत्मा का आकार क्या है तेजो रूप आकार आत्मा का तेजो रूप आकार या तेजोमय आकार कौन सा आकार तेजोमय आकार सुनाई देता है या कह जो तो प्रकाश का आकार है वही आत्मा का आकार है तो वेदांत सिद्धांत में ये प्रकाश की आत्मा का आकार मान्य का तो इसलिए जो है सिद्धांती का ये नहीं है ये है पूर्व पक्षी अपनी बात को दृढ़ करने के लिए प्रश्न उठा दिया है ये ये मतलब इस बात को कह दिया पूर्व पक्षी ने सिद्धांति का नहीं है अब ध्यान देना ये, ये ये कहा गया ना अब फिर पूर्व पक्षी का ऐसा ना ऐसा नहीं कहना ये भी पूर्व पक्षी ही है ये क्या है पूर्व पक्षी है ननू को जो है आप सिद्धांति का एक जैसी ऐसी भली कल्पना कर ले ननुवादी स्वर्णम को वह सिद्धांति नहीं है मुख्य सिद्धांति नहीं है ये फिर पूर्व पक्षी कहता है ना ऐसा नहीं कहना क्या की इन बचनों से आकार सुनाई देता है ये नहीं कहना तो आदित्य वर्णम भापा स्वयं जो तीन वचनों को क्या तात्पर्य है तो बताते हैं कि तमो रूपता का निषेध करने के लिए ये वचन है तमो रूपता कामो रूपता का अर्थ अज्ञान रूपता अथवा अंधकार रूपता अज्ञान रूपता अथवा तो वो अंधकार रूप नहीं है या अज्ञान रूप नहीं है लगाइए पंक्ति न ऐसा नहीं कहना क्या नहीं कहना की आत्मा का आकार वक्त सुनाई देता ऐसा नहीं कहना क्योंकि तमो का निषेध करने के लिए वे वाक्य हैं है हाँ, क्योंकि वे वाक्य कौन आदित्यवर्णम भारुपा क्योंकि वे वाक्य वे वाक्य आत्मा की तमो का निषेध करने के लिए है, है ना वह, वहाँ पर आकार का विधान करने के लिए वाक्य नहीं है अब कहते हैं कि आत्मा जो है द्रव्य नहीं है गुण नहीं है कर्म नहीं है तो द्रव्य गुण आदि आकार प्रत्येदे आत्मा के द्रव्य गुण आत्मा में द्रव्य गुण आदि के आकार का निषेध करने पर आत्मा में मतलब आत्मा द्रव्य रूप नहीं है गुण रूप नहीं है कर्म रूप नहीं है तो आत्मा के द्रव्य गुण आदि आकार का निषेध करने पर मतलब जो द्रव्य का आकार है जो गुण का आकार है वह आत्मा का आकार नहीं है तो आत्मा में द्रव्य गुण आदि के आकार का निषेध करने पर कोई सोचे आत्मा द्रव्य नहीं है गुण नहीं है कर्म नहीं है तो कोई सोचे आत्मा क्या हो सकता है अज्ञान हो सकता है अंधकार हो सकता है और तो आत्मा के द्रव्य गुण आदि आकारों का निषेध करने पर आत्मा की समूह प्राप्त होने पर समूह प्राप्त होने पर उस समूह का निषेध करने के लिए तत्वेदार्थान की तमो रूपता का निषेध करने के लिए आदित्य वर्णम इत्यादि उठाते हैं समो समूह का निषेध करने के लिए तमो का अर्थ दो है ज्ञान रूपता और अंधकार रूपता आनंद गिरी दोनों अर्थ फिर अंधकार रूपता का निषेध करने के लिए मतलब वो तेजोद्रव्य नहीं है तो कोई सोचे अंधकार होगा ऐसा जैसे अज्ञान रूपता ज्यादा संगत है अज्ञान रूपता या अंधकार रूपता का निषेध करने के लिए वे वचन है और कहते हैं अरूपम इसी विशेषता रूप प्रषेधा तो अरूपम इस प्रकार विशेष रूप से रूप का निषेध किया गया है रूप का अर्थ है यहाँ पर आकार और अरूपकम अम अरुप इस प्रकार विशेष रूप से आत्मा के आकार का निषेध किया गया है तो जब कोई आकार ही नहीं आत्मा का तो फिर आत्माकार तो फिर क्या है की आत्मा आत्माकार वृत्ति होगी आत्मज्ञान होगा आत्मज्ञान नहीं होगा यही बताना चाहते हैं। क्या अविषयत्व और विषयना होने से और विषयना होने से क्या है कि उसके विषयत्व का निषेध करने के लिए वे वचन है एक मिनट अच्छा ठीक है और विषय होने से भी हुए वचन लगा दूंगा पंक्ति देखो नंद्र से है संद्र से होना चाहिए न संद्र से तिष्ठ रूपम अश अश्व मतलब इस परमात्मा का रूप संद्र से तिष्ठति सामने नहीं ठहरता है इस परमात्मा का रूप सामने नहीं ठहरता है मतलब इस परमात्मा का रूप इंद्रियों के सामने नहीं ठहरता है रूप मतलब आकार यदि आकार होता तो इंद्रियों के सामने नजर आता और उसका आकार है ही नहीं कि इस परमात्मा को रूप इंद्रियों के सामने नहीं ठहरता है इसका मतलब क्या है वो विषय नहीं है जिसका रूप सामने आएगा वही विषय बनेगा कष्टन एनम शुसान अश्यति कोई भी व्यक्ति इस परमात्मा को वाक से नहीं देखता है इसका मतलब अविषय है असब्दम अस्पर्शम कि वो शब्द से भिन्न है और स्पर्श से भिन्न है शब्द विषय बन जाता है स्रोत्र का स्पर्श भी किसी इंद्रिय का विषय बन जाता है अब वो शब्द से भिन्न है और स्पर्श से भिन्न है इसलिए किसी का विषय असब्दम अस्पर्शम इत्यादि के द्वारा भी उसका क्या ज्ञात होता है अभिषयत्व अच्छा अब ध्यान देना अभिषेव आप लगाया है ना इसको आप ऐसा सोचेंगे कि ऊपर जो ननु था ना आदित्य वर्णम भारूप ज्योति ही क्या है वहां पर आदित्यवर्णम भारूप्योति है कुछ मत बोलोम भूत आदमी जो खुला है ना तो फिर उसको तो तो तो आने से ही अंदर कोई समझदार होगा मेरे पढ़रे को अब देखो अपना पास है ना खादित वर्णम भार खाद्य स्वर्णम भी इस प्रकार आत्मा की आकार है। है तो फिर न ना है ना? ना मतलब ऐसा नहीं कहना ऐसा नहीं कहना क्यों नहीं कहना क्योंकि तमो रूपता का निषेध करने के लिए भी वचन है वचन कैसे है तमोरूपता का एक बात हो गई ना और दूसरी बात है कि अब इसे होने के कारण वो बचन है, नाम क्या है? नाम क्या तो बोलता है इतना क्यों हुआ जो बात हो सीधी बोल यहाँ से देंगे तो देखते हैं सस्टम चल रहा है तुम आ गया इतना डिस्टर्ब कर रहा है चुपचाप सीधे आ जाता तो भग जाओगे घंटे बाद आना चल मोड़ा जा ज्ञानम इसलिए ऊपर मिलाएंगे आदि तुम्हारा नाम ज्योति इस प्रकार आत्मा का आकार वक्त सुनाई देता है ये कहा गया ना तुम तो न से निषेद किया गया ना ऐसा नहीं कहना कि वे वचन क्या है तमो का क्योंकि वे वाक्य तमो का निषेध करने के लिए है ये आ गया ना अच्छा अब देखो ठीक है ये ये कहाँ जुड़ेगा अभिषेक आत्मा का होने से ये बात अच्छी नहीं नहीं नहीं अब क्या है ना ना से जो लिखा है अविव कहाँ जुड़ेगा ये बताइए क्या बोले नहीं तट प्रत्येदार्थ ये हो गया ना द्रव्य आत्मा के द्रव्य गुणादी आकारों का निषेध होने पर आत्मा की समोह प्राप्त होने पर समो रूपता के निषेध करने के लिए आदित्य वर्णम इत्यादि है न ना रूपता प्राप्त होने पर समोह का प्रसेद करने के लिए आदित्य वर्णम इत्यादि वाक्य तथा अरूपम इस प्रकार विशेषता आकार का निषेध होने चाहिए विशेषता आकारों का हाँ मतलब के अरूपतम इस प्रकार विशेषता आकार का निषेध किया गया है इसलिए भी क्या है कि आत्मा का आकार वत्ता नहीं मानी जा सकती है जो शुरू में ना कहा है ना न तमो रूपये तो अर्थात उसी के साथ संबंध है सबका और फिर उसी के साथ संबंध इसका भी है अविश्चित का भी है हमारी बात पर ध्यान जा रहा है आपका मतलब जो आकार आ रहा है ना आकारवत्तों में आत्मना आत्मा का आकार वत्व सुनाई देता है आत्मा का आकार वस्तु सुनाई देता है तो ना मतलब ऐसा नहीं कहना क्यों नहीं कहना क्यूँकी वे वाक्य तमो रूपता का निषेध करने के लिए है ये हो गया ना एक बात और दूसरी जो बात है ना कि अरूपतम इस प्रकार विशेषता आकार का निषेध कर निषेध किया गया है इसलिए भी ना ऊपर ना लिखा है ना ऐसा नहीं कहना क्या नहीं कहना अभी आत्मा की आकारवत्ता सुनाई देती है रूप कर हमने आकार बताया है ना रूपम इस प्रकार विशेष रूप से आकार का निषेध किया गया है इसलिए भी ना ऊपर लिखा है ना ऐसा नहीं कहना और अविश्यत्व अविष्य और अविष्य होने के कारण भी ना ऊपर लिखा है ना ऐसा नहीं कहना क्या नहीं कहना कि आत्मा की आकार देती है। आत्मा की आकार देती है तो वहां न लिखा है न मतलब ऐसा नहीं कहना इसमें एक हेतु क्या है तेसा वाक्य नाम तमो रूपत्व प्रसिद्धा तत्वा और इसी का स्पष्टीकरण आगे है और दूसरा हेतु है अरूपमिति का विशेष तो रूप प्रसिद्धात दूसरा हेतु है ना और तो तीसरा हेतु क्या है अविश्वतवाद क्या उसी में लग जाएगा और अब इससे इन वाक्यों के द्वारा कहा गया है जो यहाँ हैं है ना नृष्ठ रूप से, से तो ये अविश्वत्त को बताने के लिए श्रुतियाँ लग गया तो ना में तीन हो गए तमो रूपेदार्थवात और क्या है रूप प्रेदातवात उसी के साथ संबंध है अब ध्यान देना तो जब आत्मा का कोई आकार ही नहीं है तो आत्मा तो के आकार का ज्ञान हो सकता है तो तस्मात करता इस कारण से आत्मा के आकार वाला ज्ञान होता है या कथन असंगत है इस कारण से आत्मा के आकार वाला ज्ञान होता है या कथन असंगत है या युक्त प्रित। युक्त नहीं है इस कारण से आत्मा के आधार वाला ज्ञान होता है या कहना असंगत है अब ध्यान देना तर भी आत्मनो ज्ञानम कथम तो आत्मा का ज्ञान कैसे होता है तो आत्मा का ज्ञान कैसे होता है पाठ मिलाएंगे सर्वम ही यद विषय ज्ञानम यही पाठ है भी। किसी भी प्रति में यह दो बार तो नहीं है ना नहीं है ना चलिए कथम तर आत्मनो ज्ञानम तो आत्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है लगाइए यही करते क्योंकि सर्वम ज्ञानम यद सभी ज्ञान जिसको विषय करने वाले होते हैं सभी ज्ञान जिसको विषय करने वाले होते हैं उस न की तद अर्थ हुआ ज्ञान उस विषय के आकार वाला होता है क्योंकि सभी ज्ञान जिसको विषय करने वाले होते हैं तो तदकर्थ है वह सभी ज्ञान उस विषय के आकार वाला होता है मुझे लगा नहीं दोबारा देखना क्योंकि सर्वम ज्ञानम क्योंकि सभी ज्ञान जिसको विषय करने वाले होते हैं तद करते हुए सभी ज्ञान उस विषय के आकार के होते हैं लग जाएगा वैसे ऐसे अच्छा लगता है हाँ जिसको विषय करने वाले विषय के ऐसा भी लगा यदि दो बार यज एक यद का अध्ययन कर लो तो ज्यादा लगेगा क्योंकि जो ज्ञान जिसको विषय करने वाला होता है एक यज्ञ का अध्ययन करेंगे ना क्यूँकी जो ज्ञान जिसको विषय करने वाला होता है अच्छा अभी हमने पहले कैसे बताया था क्योंकि ये सर्वम ज्ञान क्योंकि सभी ज्ञान जिसको विषय करने वाले होते हैं तद करते हुए सभी ज्ञान उन सभी के आकार के होते हैं लग जाएगा इसमें देखो यदि करके लगाया है इस में इस हाँ तब तक दो बार दिया है ना तो एक का करना भी अच्छा है कथम तरफ न तो इसमें ऐसा लगाया है यद यज्ञ का अध्ययन किया यद ज्ञानम यद विषयम तदाकरम एक यज्ञ का जो ज्ञान जिसे विषय करने वाला होता है तत्सर्वम तत्कर्वम साथ किया कि ज्ञान सदाकार उसके आकार का होता है ऐसा किया है और आत्मा निराकार है ऐसा कहा गया है और आत्मा निराकार है ऐसा कहा गया है ज्ञान उभयो निराकारत्वे ज्ञान और आत्मा दोनों का निराकारत्व होने पर देखो आत्मा का तो कोई आकार नहीं है तो आत्मा निराकार हो गया और जब आत्मा का तो को तो कोई आकार नहीं है तो उसको विषय करने वाले ज्ञान का कोई आकार हो सकता है इसलिए ज्ञान को निराकार कह दिया आत्मा का कोई आकार नहीं है इसलिए उसे विषय करने वाले ज्ञान का भी कोई आकार नहीं हो सकता है तो कहते हैं ज्ञान और आत्मा दोनों का निराकार तो होने पर कथम सदभावना निष्ठा की आत्मा की भावना और आत्मा आत्मनिष्ठा कैसे हो सकती है आत्म भावना और आत्मनिष्ठा कैसे हो सकती है तद भावना है ना भावना कर लिखिए कहुना तो अनुसंधानम भावना है ना है? भावना है। आ, लिखो लिखो यहाँ क्या लिखा आपने ना अनुसंधानम पाठ क्या है आपकी पुस्तक में निष्ठे अच्छा उसमें क्या आकार है या आकार है आपकी पुस्तक में मतलब गुण किया है ना सप्तदभावना तो निष्ठा ये यदि विच्छेद करेंगे तो फिर आकार करना पड़ेगा तो इसमें जो इसमें इसमें है इसमें प्रथम कर्म भावना निष्ठा इसमें आकार लिखा है अच्छा मोटी वाली में क्या है इसे देखो इसमें क्या है लिखिए भावनाकर्ज क्या लिखा पुणा पुण्य अनुसंधान और यहाँ निष्ठा कर्ज करो वही जो पहले किया है ना आत्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार की दृढ़ता तो ज्ञान और आत्मा दोनों का निराकार होने पर कैसे आत्मा की भावना हो सकती है मतलब आत्मा का पुनः पुना अनुसंधान कैसे हो सकता है आत्मा का पुनः पुनः अनुसंधान कैसे हो सकता है और आपने ये, ये क्या है कि आत्म की आत्म साक्षात्कार की सकती है अच्छा निस्टार्णा। निस्टार्णा। तो आपने बनाया ना ये वतन पहले ऐसी अच्छा अच्छा ये ऐसा करेंगे पहले भावना और निष्ठा का क्या कर देंगे ध्वंद दे। और फिर तस्त के साथ समाप्त कर देंगे ना तो देख लेना यहाँ पर उसमें ये जो पाठ है ना उसके अनुसार तो यही है कि यहाँ पर अलग अलग करेंगे निष्ठा ऐसा कर देंगे प्रथम तट भावना निष्ठा ऐसा कर देंगे अच्छा आचार्य कर लो आगे देखेंगे ये, इतना यह पूर्व पक्ष हुआ अब जो है सिद्धांति आता है कि ऐसा नहीं कहना ऐसा नहीं कहना क्योंकि अत्यंत निर्मलत्व तो, स्वच्छत उपते तो, तो, आत्मनो ऐसा नहीं कहना क्योंकि आत्मा का अत्यंत निर्मल अत्यंत तो, स्वच्छत्व और तो, अत्यंत सूक्ष्मत्व तो, संभव तो है उस पत्ते संचनीय विज्ञान थे ना न ऐसा नहीं कहना क्यूँकी आत्मा का अत्यंत निर्मलत्व अत्यंत स्वच्छत और अत्यंत सूक्ष्मत्व संभव है तो आत्मा कैसा हो गया अत्यंत निर्मल है अत्यंत स्वच्छ है और अत्यंत ऐसा है सूक्ष्म है और क्या बुद्धि और बुद्धि का आत्मसम आत्मा के समान निर्मलता आदि संभव है और बुद्धि की आत्मा के समान निर्मलता आदि संभव होने से बुद्धि भी निर्मलता आदि है ना आदि से स्वच्छत और सूक्ष्म कैसी बुद्धि साक्ष बुद्धि आत्मा के समान निर्मल स्वच्छ और सूक्ष्म ऐसा संभव होने से आत्म के आकार से आभाषित होना संभव होता है पंक्ति लगाएंगे ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि आत्मा का अत्यंत निर्मल तो संभव है और बुद्धि का आत्मा के समान निर्मलता आदि संभव होने से बुद्धि का आत्मचेतन्य के आकार से आभाषित होना संभव है अब सोचो आप आत्म आत्मा को चेतन कहा जाता है ना आत्मा को क्या कहा जाता है चेतन तो उसमें उसका आकार क्या होगा सेतन, सेतन चेतन में चेतन से चेतनता चेतन से भाव में प्रत्येक तल करेंगे तो चेतनता और कर देंगे तो क्या बनेगा चैतन्य बनेगा ना तो आत्मा आत्म में का आकार मतलब आत्मा की चेतनता रूप आकार से आभाषित होना संभव होता है आत्मा की चेतनता रूप आकार से आभाषित होना संभव होता है मतलब आत्मा की चेतनता रूप आकार से युक्त होना संभव होता है जैसे देखेंगे जफाकुसुम रक्त वर्ण का होता है तो रक्तिमा या रक्तिमा किसका गुण है कुसुम का और और ये रक्तिमा का आभा कुसुम के रक्त वर्ण का आभास किसमें होता है इस प्रतीक में तो इस प्रतीक को क्या समझ सकते हैं आप रक्त रक्त समझ सकते हैं न ना? लाल समझ में आती है वैसे ही क्या है कि जो है ना आत्मा की चेतनता रूप आकार का आभास मतलब प्रतीति आत्मा की चेतनता रूप आकार की प्रतीति किसने हो जाती है बुद्धि में तो बुद्धि भी कैसी है चेतन आत्मा जैसी लगती है बुद्धि भी, भी कैसी लगती है बस समझ आती है जैसे जपा कुसुम का रक्त मटिक में प्रतीत होगा तो स्पटिक रक्त प्रतीत होती है तो आत्मा की चेतनता रूप आकार का आभास आत्मा की चेतनता रूप आकार की प्रतीति किसमें हो जाती है बुद्धि में तो बुद्धि कैसी लगती है चेतनात्मा जैसी लग, लग जाएगा ना अच्छा अब देखो बुद्धि मना कि बुद्धि के आभा से युक्त मन आत्मा की चेतनता रूप आकार का आभा किसने होता है तो आत्मा की चेतनता रूप आकार का आभा से आभा का मतलब क्या बताया मैंने प्रती आत्मा की चेतनता रूप आकार की प्रतीति किसने होती है बुद्धि में तो इसलिए बुद्धि को व्यक्ति क्या समझ लेता है चेतनाभिमान है? है ना आप कहते हैं बुद्धि का आभास वाला मन बुद्धि के आभास वाला तो बुद्धि में आत्मा की चेतनता रूप आकार का आभास है किसमें बुद्धि में और बुद्धि में जो चेतनता है वो आत्मा की है ना तो बुद्धि के आभास वाला मन और मन के आभास वाली कौन इंद्री मन के आभास वाली इंद्रियां, और इसमें आभास हो किसका रहा है उसका चेतनता का हो रहा है बुद्धि के आभास वाला जो मन है ना मतलब बुद्धि में विद्यमान चेतनता के आभास वाला मन अब बुद्धि में विद्यमान चेतनता किसकी है आत्मा की आत्म चेतन है ना तो बुद्धि में विद्यमान चेतनता के आभास वाला मन और मन के आभास वाली इंद्रियां मतलब मन में विद्यमान चेतनता के आभास वाला कौन हुआ इंद्रिया ये अन्य अन्य इंद्रिया लेना मन से अतिरिक्त और इंद्रिया वाषा आचार्य क्या इंद्रिया भाषा दे और इंद्रियों के आभास वाला दे इंद्रियों के आवास वाला दे मतलब इंद्रियों में विद्यमान चेतनता की आवास वाला दे और वो चेतनता चे का आवास अब किसमें हो गया दे में और चेतनता है कि मूलता किसकी हाँ अतः अत इसलिए सामान्य मनुष्य इसलिए सामान्य मनुष्यों के द्वारा दे मात्र में ही आत्मदृष्टि की जाती है सामान्य मनुष्यों के द्वारा दे मात्र में ही आत्मदृष्टि की जाती है की जो चेतनता है ना वो चेतनता की आभास या चेतनता की प्रती किसमें होती है दे में चेतनता तो आत्मा के धर्म है चेतनता आत्मा का आकार है चेतनता आत्मा का आकार है और वो चेतनता प्रतीत होती है देह में इसलिए देह को क्या समझ लेते हैं तो देह को आत्मा क्यों समझ लेते हैं क्यों चेतनता की प्रती हाँ अच्छा और फिर इंद्रियों को आत्मा क्यों समझ लेते हैं क्योंकि चेतनता की प्रती और मन को आत्मा क्यों समझते और बुद्धि को आत्मा क्यों समझते है ये इस कारण से जो है ना देहा है इंद्रिया बुद्धि का भ्रम इसी कारण से होता है है ना अब आगे बेचैतन वादि का लोकायिका है की बेचैतन वादिना का अर्थ है कि दे को आत्मा कहने वाले दे को आत्मा मतलब दे की चेतनता कहने वाले right? दे की चेतनता मतलब दे को चेतन आत्मा कहने वाले दे की चेतनता कहने वाले या देह को चेतन आत्मा कहने वाले चारवाक, चारवाक चार वाक लोकायतिक कर चार विद्वान चेतन विशिष्टता का या पुरुषा कि चेतनता से विशिष्ट देह ही आत्मा है पुरुषा कर फैसला इतिहा करता है यहाँ पर लोकायतिक देह को चेतन आत्मा कहने वाले चार वाक विद्वान इतिहाहू ऐसा कहते हैं क्या समय पहले क्या देह चैतन और दे को चेतन आत्मा कहने वाले चारवाक विद्वान ऐसा कहते हैं क्या की चेतनता से विशिष्ट दे आत्मा है चेतनता से विशिष्ट दे यदि कहे की दे को आत्मा कहें, तो कहें कि की मृतदेह को भी आत्मा कहना चाहिए तो मृतदेह को आत्मा चर्वाक भी कहेगा इसलिए क्या बोलता है कि चेतनता से विशिष्ट देह क्या है आत्मा है तो चेतनता से विशिष्ट मृतदेह है अच्छा तथा अन्य इंद्री चैतन्य ना उसी प्रकार से अन्य इंद्री की चेतनता मानने वाले या अन्य इंद्री को चेतन आत्मा मानने वाले कहते हैं वो क्या कहते हैं कि चेतनता विशिष्ट इंद्रियां ही आत्मा है चेतनता विशिष्ट इंद्रियां क्या है आत्मा है अन्य मन चैतन्य वादिना अन्य मन की चेतनता को कहने वाले अथवा तो तो अन्य मन को चेतन आत्मा मानने वाले क्या कहते हैं कि मन ही आत्मा है चेतनता विशिष्ट मन आत्मा है जब चेतन विशिष्ट का या पुरुषा ना तो चेतन विशिष्टम मन पुरुष अन्य बुद्धि चैतन्यवादिना अन्य बुद्धि की चेतनता कहने वाले या अन्य बुद्धि को चेतन आत्मा कहने वाले अन्य बुद्धि को चेतन आत्मा कहने वाले विद्वान है चेतनता विशिष्ट बुद्धि को आत्मा कहते हैं चेतनता विशिष्ट बुद्धि को बताइए सब अब तो बुद्धि तक हो गया ना देखो देह इंद्रिय, मन और बुद्धि देह इंद्री मन और बुद्धि और तथापि कहते उससे भी उससे भी पर कुछ लोग हैं तथा करते उससे भी तथा अंत अव्यक्तम तथा अंत अब अव्यकृत अविद्यावस्थम अव्यक्तम उससे भी अंत करते हैं कि अंदर उससे भी उससे भी अंदर स्थित अंत उससे भी अंदर स्थित अव्याकृत आख्यम नाम वाला अविद्यावस्थम करते अज्ञान स्वरूप उससे भी अंदर अव्याकृत नाम वाला अज्ञान स्वरूप अव्यक्त को अव्यक्तम है ना अज्ञान स्वरूप अव्यक्त को आत्मत्वेन मानने वाले कुछ लोग हैं अज्ञान स्वरूप अव्यक्त को आत्मत्वेन मानने वाले कुछ हैं जो भी क्या है कि ये बुद्धि तो तो का भी जो बुद्धि से भी जो पर अव्यक्त है ना ये हाँ तो तो प्रकृति तिरुनाश्मिका माया ईश्वराधीन ये है तथा करता तो अंताकर्थ है की उससे भी अंदर स्थिति उससे भी अंदर स्थिति अव्याकृत अक्षम अव्याकृत नाम वाली अविद्या को आत्मत्वेन मानने वाले कुछ लोग होते हैं ठीक है तो इसमें भी आत्मा की चेतनता ही इसमें होती है किसमें ए, में, इसलिए अभ्यक्त को आत्मा समझते हैं, अब बताते हैं सर्वत्र ही बुद्धिया बुद्धिदि देहांत बुद्धि आदि से लेकर देह पर्यंत सभी स्थानों में बुद्धि आदि है ना बुद्धि को उपलक्षण मान लेना अव्यक्त को भी मान लेना तो कैसे करना करेंगे अव्यक्त बुद्धि मन अव्यक्त बुद्धि मन इंद्रिय और बुद्धि आदि से लेकर दे पर्यंत्र सभी स्थानों में आत्म चैतन्य की आभाषता या आत्म चैतन्य की प्रकृति या आत्मा के चैतन्यता की प्रकृति बुद्धि आदि से लेकर दे पर्यंत्र सभी स्थानों में आत्मा के चेत आत्मा की चेतनता की प्रतीति आत्मा की भ्रांति का कारण है दोबारा लगाएंगे पंक्ति बुद्धि जानते सर्वत्र बुद्धि आदि से लेकर पर्यंत सभी स्थानों में आत्मा की भ्रांति का कारण आत्मा की भ्रांति दे में होती है दे को आत्मा समझता है hmm. और साधक साधना करते करते और आगे उठता है सोचता है दे आत्मा नहीं है तो फिर किसको आत्मा समझ सकता है वो इंद्रियों को और साधना किया तो उसको इंद्रियों का प्रत्यक्ष इसे सब अच्छा दिखाई देता है ना तो इसे साधना काल में क्या है कि जब मन बहुत परिशुद्ध हो जाता है तो उसको स्पष्ट रूप से इंद्रियों का भी प्रत्यक्ष इंद्रियों का भी कि ये, ये इंद्री अलग है और आत्मा इससे अलग है तो फिर अब इसके बाद वो किसको आत्मा समझ सकता है मन को इस साधना के बल पर और वो क्या विचार करता है स्पष्ट दिखाई देता है की ये तो हमसे भिन्नी ये दृश्य है और हमसे भिन्न नया मन फिर किसको समझ सकता है आत्मा बुद्धि को फिर साधन के मन पर सोचेगा ये भी हमसे भिन्न दृष्टि है और बुद्धि से भी फिर आगे को समझ सकता है तो सब साधन के द्वारा करना पड़ता है केवल जो है पाठ विचार करने से पढ़ने पढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं है ध्यान केवल पढ़ने पढ़ने से कुछ नहीं होता है पढ़ते पढ़ते मर जाता है आदमी पढ़ाते कुछ नहीं होता है साधना करनी पड़ती है भगवत कृपा चाहिए सबके लिए स्पष्ट अनुभूति भी होनी चाहिए ना वैसी क्या अविद्यावस्था अर्थ किया अज्ञानस अज्ञान स्वरूपम भाषा प्रकाश व्याख्या में अर्थ किया है अविद्यावस्था वाला अर्थात अज्ञान स्वरूप अविद्यास्वरूप अर्थ किया है पंक्ति तो लगेगी बुद्धि आदि से लेकर दे पर्यंत सभी स्थानों में आत्मा की भ्रांति का कारण आत्म चैतन्य की प्रतीति है आत्म चैतन्य की प्रतीति है या आत्मा की चेतनता की प्रतीति या आत्मा की चेतनता का आभास जिसमे जिसमें है आत्मा की चेतनता की प्रतीति जिसमे जिसमें है उस को तो क्या समझा जाएगा आत्मा से समझा जाएगा मसलग, है। हाँ आत्मा जैसे आत्मविस्त ज्ञान का विधान नहीं करना चाहिए आत्मविस्तक ज्ञान का विधान नहीं करना चाहिए तरह की तो क्या करना चाहिए नाम रूपा दि अनात्मा अध्यारोपण निवृत्ति कार्या नाम रूपा दिख अनात्म पदार्थों के अध्यारूप की निवृत्ति ही करना चाहिए नाम रूप आदि अनात्म पदार्थों के अध्यारूप की निवृत्ति ही करना चाहिए ध्यान देना कि जो तो नाम रूप ये नाम है ना ये घट है तट है दीवार है पृथ्वी जल तेज ये सब अलग अलग नाम रखे हैं, सन्यासी ब्रह्मचारी ये सब क्या है नाम है और आँख से जो आकृतियाँ दिखाई देती है ये क्या है रूप है तो नाम रूप ये क्या है अनात्म पदार्थ है और इनके अध्यारोप की निवृत्ति कर देनी चाहिए इनके आरोप की निवृत्ति कर देनी चाहिए तो नाम रूप को छोड़ करके देखा जाए तो सब क्या समझ में आएगा एक सदा आत्मा ही सब सब क्या तो एक सद नानात्म की तो नाम रूप के कारण है है ना नाम रूप को छोड़ देने से क्या लगेगा एक सद आत्मा ही है तो वही भाष्कार कहते हैं नाम रूप आदि नाम रूप आदि अनात्म पदार्थों के अध्यारोप की निवृत्ति ही करना चाहिए न आत्मचेतन विज्ञानम आत्मचैतन्य का विज्ञाने नहीं करना है क्यों नहीं करना है तो हेतु है अविद्या अध्यारोपित अविद्यापार्थकार विशिष्टतःमाणस्वात्त ओम पूर्ण मद पूर्ण मिद पूर्णा पूर्णम दश्य से पूर्णस्या पूर्णमा पूर्णमेवा